गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिकरण्दय गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वंछाकतरुश्च कृपासी व्यवच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक वाचा लंगुंगिरी लंग यम वंदे परमंदमाधव बिन्दा तुलसीदे वै पिया वै केशवश कृष्णभक्तिपदी देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजय नरोत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकेतने कृष्ण गुरु गौरीपत्र प्रकाशनेक्तगुरभक्ति भक्ति भोक्तिमदा खुजगं सदा पिभवग्नमीष्ट दो तेस्प शिव विरंचि तम शरण्यम भीताति हम पुनतपाल भवदीपोत वंदे महापुरशते चरणारिंदम यत्पाद यदपल्लवनकमि छटाया विस्फुजित किधु सुदर्शी पूर्णानुराग सासागरसारमूर्ति साराधि कामि कदा कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तंद श्री कृष्ण कृष्णचैतन प्रभुनतानंद सियादितधर सिंह वास गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुलबित भुजौ कनका बतेतनेकरो कमलायुताक्ष विषाबर दिजभर जुगधालौ वंदे जगत प्रिय करू कुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे क्रियाशक्त्यान अधिक विकतपसधीक्ष जमीन धीगस्त ब्रह्मदन परफुल्लाजरमतीन किताम सांचित विषयरसम पशुन न केशाचि लेशोप्यह मिलितगौरमधुन शिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए हर जीवों का हृदय में खेरद साहि अनिरुद्ध विष्णु परमात्मा रूप में विराजमान है फिर भी किसी जीवों में अनुभव नहीं हो रहा है अकेल नहीं है जीवों का शिला सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं जीवों का जो हृदय ये हृदय का अंदर सेव्यो सेवक तत्व स्वयं विराजमान है सेव्यो सेवक तत्व स्वयं विराजमान है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है जीवात्मा तो हृदय जीवात्मा तो है ही है ये जीवात्मा का कर्तव्य क्या है उसका निर्णय स्वयं उसका हृदय में ही विराजमान है अर्थात जीवात्मा और जीवात्मा का सेव्यो भगवान स्वयं विष्णु हृदय में विराजमान है विष्णु ए शब्दों को व्यवहार किया, किया जाता है इसलिए विष्णु व्यापक अर्थ है व्यापक ये व्यापक अर्थ में विष्णु शब्द व्यवहार किया जाता है सर्व भूतेशु विशति इति विष्णु सर्वभूत में विराजमान जो तत्व है इसको ही विष्णु बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप में इस रूप में विराजमान है बद्ध जीवों में जो भगवत भजन करने का जो रुचि नहीं होता है इसका कारण पहले बता दिया गया भगवत भजन में रुचि नहीं होने का कारण बहुत पहले दो तीन दिनों में थोड़ा बताया गया था कौतुब्य तो है भगवत भजन करना लेकिन माया का भजन करता है ये इसका कमी है इसीलिए इसीलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात अक्सर इस श्लोक को सुंदर व्याख्या करते थे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाये भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कभी सौभाग्य का उन्मेष हुआ उदय हुआ गुरु वैष्णव का कृपा हुआ तो उसको अनुभव होता है कि भगवत भजन छोड़ के हमको दूसरा कुछ करना नहीं है लेकिन पहले होता नहीं बद्ध जीवों में भ्रमो प्रमाद, विप्रलिपसा करनापटभ ये चारों किस्म का दोष स्वाभाविक रहता है भ्रमो प्रमाद, विप्रलिपसा करनापटाव ये चारों किस्म का दोष बद्धी बद्धोजीवों में स्वाभाविक रहता है ये जो भ्रम है ये क्या है महाराज ये भ्रम है ये जो भ्रम तो जानते ही हो गल, गलती हो जाता गलती हो के एक उल्टा हो जाता इसको बोलता है भ्रम प्रमाद किसको बोलता है प्रमाद मतलब एक वस्तु को दूसरा वस्तु समझकर कर उसका ऊपर आरोप लगाना उल्टा गुरु वैष्णव में दया का अभाव नहीं है अनंत दया का सागर है गुरु वैष्णव फिर भी कोई जीवात्मा अगर बोले गुरु वैष्णव में दया नहीं है ये जो उल्टा बोल दिया प्रमाद करके उसको उपदेश कर रहा है कभी कभी देखा है ऐसा हरी कथा में उत्तंत तो कठोर सिद्धांत स्थापन के लिए बहुत कड़ा बात बोलना पड़ता है प्रभुपात जी भी बोलते थे सारे गुरुवर को बोलते थे इस समय ये करावा सुनकर अगर किसी भक्त रूपी कोई आ, जो है कोई भक्त भ्रुव उन्होंने अगर अगर जाके महाराज को उपदेश किया महाराज ऐसा अभिशाप मत दो उन लोगों को कृपा करो तो इसमें इसका अपराध हो गया वो प्रमाण करता प्रमाण करना चाहता है उसका करुणा ज़्यादा है और जो गुरु वैष्णव कराका था बोला है उसका कोरोना कम है ये इतना अकलमंदी है बुद्धि इतना कम है तो उसका उधर ही पतन हो जाता पतन का लक्षण क्या है पतन का लक्षण है उसको हरि गुरु वैष्णव में बिल्कुल प्रीति नहीं होगा अगर दिखावा है तो थोड़ा वो होगा और उसका वास्तव लक्षण है उसको हरिकथा कीर्तन में मन नहीं लगेगा हरी कथा में और कीर्तन में उसका आनंद नहीं लगेगा हरिकथा सुनना पसंद नहीं करेगा हरिकथा गुरु वैष्णव संग अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसा करके बद्ध में ऐसा ऐसा गलती है ऐसा ऐसा अज्ञान है तो वो गुरु जी को भी हल्का समझता है गुरु वैष्णव को भी हल्का समझता है ऐसा जो करता है इसमें उसका पूरा उल्टा हो जाता ये जो प्रमाद है एक वस्तु को दूसरा वस्तु बोल के जो ग्रहण करना इसको प्रमाद बोला जाता है विप्रलिपिसा क्या है ये विप्रलशा सारे बुद्ध जीवों में स्वाभाविक है विप्रलिपसा क्या है अपने को वंचन करना का वंचन करने का जो इच्छा है आ दूसरे को वंचन करने का जो इच्छा है इसको बोला जाता है विप्रलिपिसा इसमें एक बात होता है जब महाराज अपने को वंचन करना ये तो नया सुना अपने के तो कोई वंचना करना नहीं चाहता है वंचना करना चाहता है दूसरे को स्वाभाविक जीव जीवों में ये भाव रहता है दूसरे को किसी भी हालत से धोखा देके मैं थोड़ा फायदा लूट लू लेकिन बद्ध जीव अनजाने में अपना साथ भी धोखा कर लेता है वो आप जान नहीं पाते ये जो विपुल विषय है प्रतिष्ठा का इच्छा लाभ लुटने का जो इच्छा सुविधा लूटने का जो इच्छा ये जो सुविधा लूटने का जो इच्छा ये सब क्या विप्रलिप्सा ये देवताओं, ये देवताओं में भी ये विप्रलिपसा रहता है छुटकारा नहीं है जैसे काल हरिकथा में महात्मा में बताया था जब देवता लोग सुखदेव गोस्वामी का पास आए पहुंचे और आके विनती किए महाराज ये काम करो आपको तो इसको अमर बनाना है इसीलिए तो कथा सुना रहे हो तो हमारा पास अमृत है क्यों ना ये अमृत उसको पिला दो और आपका कथा अमृत हमको दे दो ये फायदा लुटने का जो इच्छा इसमें जो फायदा लुटने का इच्छा है ये जो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी देवता लोगों को बोले ये मतलब बात सकारजी जे सकार जी कुशलाहासुरा सकार जे इसलिए बोला तो इसमें विप्रलिप्सा से किसी को भी छुटकारा है नहीं एक विशुद्ध गुरु वैष्णव जो है परमांशु ये लोगों को ये सब चीज़ स्पर्श नहीं करता बाकी जीवों को हृदय में झांकी दो तो उसमें सब ये सब चीज़ रहता है रघुनाथ दस जी गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी मनो शिक्षा में बहुत सारे उपदेश दिए हैं हम बार बार हम लोगों को विनती किए हैं उपदेशा मृतो मन शिक्षा जैव धर्मों इत्यादि ग्रंथों को धीरे धीरे चर्चा करना उसमें आपका सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा और आपको कोई उल्टा सिद्धांत तो बोले तो आपको मन में जरूर ये आपका मन ने धक्का लगाएगा मन महाराज किए बल ये सब क्या बोल रहा है विप्रोल हुआ करना पटाप ये है कि बद्ध जीव ये जो सेंस ऑर्गन के द्वारा अपना इंद्रिय इंद्रिया के इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान संग्रह करता है अर्थात आँखों के द्वारा देखना कानों के द्वारा सुनना हैं और मन के द्वारा जो चीज समझ बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा जितना सारे इंद्रिय हैं इसके द्वारा निर्णय लेता है किसी बाहरी वस्तु में अंतोदृष्टि तो है ही नहीं अंतर्दृष्टि तो किसका है अंतर्दृष्टि है एकमात्र गुरु वैष्णव का अंतर्दृष्टि बद्धजीवी में होता नहीं अंतर्दृष्टि होने से सारे समाधान हैं बहिर्दृष्टि जो है इसीलिए समाधान नहीं हो रहा है आपका अंतर्दृष्टि जब बन जाए तो आपका काम बन जाएगा लेकिन अंतर्दृष्टि होता नहीं इसलिए भागवत में एक सुंदर श्लोक है जो अतः सत्संग मुसृज अत दुस्संग मुस अत दुस्संग मुसृज सत्सु सज्जे तो बुद्धिमान संत एव अस्व छिंदी मन व्यासंगम उक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है बुद्धिमान व्यक्ति दुनियादारी का चीज को छोड़कर जानता है ये नाशवान है दुखो देने वाला है तो इसको छोड़कर वास्तव सत्संग करते हैं सत्संग प्राप्ति होते पुंगीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित बहुबहु सुकृति होने से तब साधु संग मिला देते हैं बलदाव जी महाराज और ये सत्संग किस लिए करता है बल सत्संग इसलिए करना चाहिए कि वो सत्संग होने के कारण क्या होता है जो अपना प्रवोचन के द्वारा अपना अपराख शब्द ब्रह्मो के द्वारा छिन्दंती मनोव्यासंगम उक्ति भी आउट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लेक्चर हरिकथा वो क्या करे बद्ध जीवों का अंदर में जो ग्रंथी है बंधन है उसको धीरे धीरे काट देता है संतो एव अश्व छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति जितना सारे व्यासन है वो सारे काट के फेंक देता है बाकी बाजार का कथा सुनो कुछ भी सुनो नाचने लग जाओगे नृत्य करने लग जाओगे तो होता है आप जानते हो विशेष करके ये अंचल में है ही है थोड़ा बहुत ऐसा कथा बोल दे सब सब मतलब वो सोचता है कथाकार जो कथा बोलता है या तो जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर सो फुल दे थिंक दैट दैट इज देअर मेन सक्सेस चंडीगढ़ में यह हम नाम नहीं करते कुलदीप जी महाराज रोते हुए बोला महाराज ऐसा एक मेन तिथि है राधाष्टमी जन्माष्टमी क्या बगवास चल रहा है और सब क्या कीर्तन सारे मैया लोग नृत्य कर रहा है वो लोग सोचता है इसी में सक्सेस है हम तो रोता है परम शक्ति तो माधव गोस्वाई महाराज चालीस साल अपना खून को पंजाब प्रदेश में दिए हम सोचते हैं ये लोग क्या किया इतना दिनों में ये जो सुना इसका सिद्धांतों का ज्ञान नहीं हुआ ये महापुरुषों को देखकर या तो अपराध करने के कारण महाराज जी का चरण में गुरु वैष्णव के चरण में उन लोगों का सिद्धांत तो टिकता नहीं इधर में उल्टा रास्ता जाता है इसको छोड़ के तो दूसरा कोई कारण हमारा नजर में नहीं आता क्योंकि कोई महापुरुष कथा बोले वो कथा को एक व्यक्ति भी सुने एक व्यक्ति हमको नहीं चाहिए लाखों व्यक्ति वो एक व्यक्ति का परम मंगल होना ही है अगर सुने सोवन करने का तरीका हमने बत, हम बताएंगे आज रात को चर्चा में तो ये जो बाजार में कथा चलता है प्रतिष्ठा लूटने के लिए पैसा लुटने के लिए लेकिन दुनिया का आदमी ऐसा बोका है वो लोग सोचता है हम बहुत बड़े बड़ा बुद्धिमान है हर आदमी सोचते हैं नियम है अपने हिसाब से उस सोचता हम सबसे बड़ा बुद्धिमान हर आदमी इसका विचार है वो सोचते हैं हम बुद्धिमान है ज्यादा लेकिन विचार करके देखो निरपेक्ष होकर बुद्धिमानी इसको नहीं बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमान किसको बोला है श्रीमद भागवत जी महापुराण में इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को बता दिए हैं उद्धव जी को भगवान जी ने बताए ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषेणम जत सत्यम अन्य नेह मर्ते नपनति अमृतम क्या बताया कितना सुंदर देखो बोले ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषेणम यत्यम अन्य नेह मर्ते नपनति अमृतम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उद्धव जी को बुद्धिमान तो उसको बोलाया जाता है जितना सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो आपने को सोचते हैं बुद्धिमान उन लोगों के उन लोगों में बुद्धिमान तो वो वास्तव तो है मनीषा जो है मनीषी चिंता करता है ना अंदर में मनीषा रहता है सल्यूशन करते हैं चिंतागत बहुत उच्चा तक जाते हैं मनीषी बोलता है उसको जो बाहरी दुनिया का ऊपर बहुत दूर बहुत दूर की चिंता कर सकता है और बुद्धजीव का दर्शन यहाँ से टट्टी पे पेशाब तक बद्धजीव का दर्शन है यहाँ से जहाँ बैठा है वहाँ से टट्टी या पेशाब खाना उसका तब उसका दर्शन है लेकिन गुरुवर् का दर्शन ऐसा नहीं है उसका दर्शन तो खुला है गोपा जी एक उदाहरण दे समझाते थे आप लोगों में कोई मैथमेटिक्स किया है तो समझ में आएगा और ना भी किया है तो भी हमारा कहने से आपको समझ में आ जाए एक तो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन समझते हो एक बिंदु है एक पॉइंट इसको लेके दो तरफ एक तो रेखा को एक्सटेंड कर दो इसमें क्या स्ट्रेट लाइन हुआ ये बिंदु को बीच में रखकर ये बीच में से स्ट्रेट लाइन तो है ही है हाइपर ये जो बेस में हराइजोन टल स्ट्रेट लाइन एस ए प्लेन इसका ऊपर जो बिंदु हमने बताया था ये बिंदु को स्पर्श करके किसी भी तरीका से किसी जगह एक स्ट्रेट लाइन और कर दो बेसमेंट का जो लाइन और इसका साथ एक तो एंगल बन जाएगा एंगल एंगल जानते हो जो पढ़ाई लिखाई ने किया वो भी समझेगा यह जो स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट है इसका साथ कोई भी जगह यहाँ हो यहाँ हो कई भी जगह एक से, एक तो लाइन एक्सटेंड कर दो उसमें क्या है एक बेसमेंट का साथ बेस में जो लाइन है इसका साथ एक एंगल बन जाएगा वो जो एंगल है वो एंगल को धीरे धीरे घुमाते रहो जैसे घोड़ी का कांटा घोड़ी का कांटा सबसे अच्छा उदाहरण पोपाद जी बोलते हैं एक घोड़ी का कांटा यहाँ से शुरू हुआ या घूमते घूमते फिर इस तरफ आ जाए तो उसमें जो मैथमेटिशियन है मैथमेटिक्स करते हैं वो बोलते हैं महाराज इसको 100 सौ तीन सो डिग्री एंगल कवर किया तीन सौ डिग्री जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा इसमें और एक स्ट्रेट लाइन एकदम वर्टिकल ऐसा किए तो उसमें एक एक लाइन जो 90 डिग्री बोला जाता है ये 90 डिग्री ए 90 डिग्री नीचे वाला 90 डिग्री इस पास वाला नाइन्टी डिग्री समझा मेरा बात ये सारे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 दिग्री, इसको टोटल ऐड करो 360 डिग्री एंगल यू कैन गेट ये 360 डिग्री एंगल गोपाध जी बोलते हैं इसमें घूम घूम के जो घोड़ी काटा आए पूरा चारों ओर घूम के आए ये जो बद्धजीवों का जो दर्शन है वो उसका जो समझ में आ रहा है मेरा बात बद्धजीवों का जो दर्शन है उसका दर्शन कैसा है मानो की अपना पूर्व संस्कार के अनुसार उसका दर्शन पूरा नहीं बन जाता 360 नहीं होता उसका दर्शन 360 एंगल 360 डिग्री जो कवर नहीं कर पाता उसको क्या होता है ये थोड़ा सा दर्शन होता है जैसा जैसा सत्संग करे यथा यथा यथा यथा जो आत्मा जीवात्मा जितना जितना सत्संग करता है यथा यथा आत्मा परिमुज्जत असौ महत्वपूर्ण गाथा स्वर्ण स्वर्णो विधानोई ये श्लोक है भागवत में जैसा जैसा वो सत्संग जितना जितना करेगा उसका परिमाण में उसका दर्शन का जो प्यूरिटी उसको रेक्टिफाई होते चले समझा मेरा बात जिसको बिल्कुल सत्संग नहीं है आए उसका दर्शन तो बिल्कुल गिरा हुआ है उसका जो एंगल है वो एंगल हम कैसा कहें एक्विच एंगल इतना नेहरू दर्शन है नीचा दर्शन है तो वो पूछो मा, माता किसी माताजी को देखे तो वो रक्त मंगसों का एक तो ये क्या समझेगा ये ये भोगने वाला चीज रक्त मंसों का चीज़ सोचेगा किसी चीज़ को देखेगा उसको हमारा खाने का चीज़ ये भोजन करने का चीज अच्छा बनेगा भगवान उसको हमारा खाने का चीज सोचेगा ऐसा करके दुनिया में जो भी वस्तु उसका नजर में आए वो अपना ही भोग का समान समझता है इसका दर्शन एकदम नीचा दर्शन है जिसको जितना साधु संतो दर्शन होगा उसका दर्शन थोड़ा थोड़ा उठते चलेगा और फिर उठते उठते क्या होगा वो अगर अपना जिंदगी में पक्का पक्का भजन करके वो सिद्ध महात्मा बन गया भजन करते करते सिद्ध अवस्था भगवान का प्रेम प्राप्ति हो जाएगा तो उसको पूरा दर्शन चारों ओर जो है उसका पास छुपा नहीं रहता है चारों छुपाने से भी छुपता नहीं पूरा 360 डिग्री उसका एंगल है पोपा जी का यह कहना है काल हम चर्चा करते हुए वाराणसी का जो बात बताया था उसमें महाप्रभु जी ने ये प्रकाशानंद सरस्वती का पास एक तो जुक्ति खड़ा किया प्रकाशानंद सरस्वती को बताए आप बोलो जो वेदांत सूत्र का व्याख्या कौन किया वेदांत वेदांत सूत्र कौन किया बोले क्यों सब जानता है तो श्री वेद श्री द्वीपा वेद्यास वेद किया है अब प्रश्न उठता है द्वीपाया अनु वेद अभ्यास कौन है बोले ये सक्ताव्य सब उतार है प्रमाण है शास्त्रों का तो सक्ताव्य सब उतार और जे सक्ताव्य सब उतार भगवान में कोई फरक तो नहीं है भगवान ही है सक्ताव्य शक्ति और भगवान में फरक नहीं है तो जब भगवान स्वयं वो वेदांत सूत्र रचना किए तो वेदांत सूत्र का अर्थ तो उनको ही पता है क्या बोलना चाहिए कि एक एक सूत्रों में अगर कोई आदमी कोई देखा जो उसका अर्थ समझ में आया उसका वो जरूर वो भगवान का निजी आदमी है भगवान का जितना जितना करीब होगा उसका भगवान का अंतर का अर्थो उसका साथ ज्यादा खुलेगा काल बता दिया अभी प्रश्न उठता है शंकराचार्य जी आपका शंकराचार्य महाप्रभ बोल रहे प्रकाशानंद सरस्वती को जो आचार्यो पद ने आचार्योपाद में शंकर आचार्योपाद ये वेदांत सूत्रों का व्याख्या किया ये वेदांत सूत्र जो व्याख्या किया वो व्याख्या को किया अपना हिसाब से किया ये भी उसका दोष नहीं है शास्त्रों का अपमान है शंकर साक्षात शंकर शंकर कोई साधारण आदमी नहीं है साक्षात भगवान शंकर शंकर का रूप में आये पद्म पुराण में वर्णना है जो ये कलिकाल का जो पाखंडीय आदमी है असूर जीव स्वतः जीव सम जीव जीव जो है जितना सारे सारे जो असुर असुरभाव संपन्न हो गया है ये पखंडी इन लोगों को वंचना करने के लिए ये पद्मपुराण में कहना है जो शंकर जी को भगवान जी आदेश की है आपको जगत में जाना पड़ेगा और जितना सारे पाखंडी आदमी हैं उसको शुद्ध भक्ति चकाना नहीं है उन लोग को पखंडी अपराध करता है भगवान का चरण में भगवान का भक्ति के चरण में हर भगत वैष्णव का चरण में वो लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं है इसको शुद्ध भक्ति देना नहीं है हम अमृत पिलाना नहीं चाहते क्योंकि भागवत में प्रमाण है भगवान जो ये जगत का जो समुद्र मंथन करके जो अमृत निकाले उस टाइम में भगवान क्या किया ये असुर लोगों को अमृत नहीं पिलाया और देवता लोगों को अमृत पिलाया देवता लोगों को इसलिए पिलाया देवता लोगों को विश्वास है भगवान जब भी भजन कमबेसी करता है हैं, कभी कभी करता है कभी कभी उल्टा करता है करता है ये भी लीला है तो ये जो है अमृत भगवान लोगों को है इससे असुर लोगों को अमृत पिलाने से उल्टा हो जाएगा इससे अमृत नहीं दिए थे, तो भगवान भगवान के आदेश के द्वारा प्रेरित होकर शंकराचार्य जी इस जगत में आए और ये वेदांत सत्व का ऐसा व्याख्या किया इसको वो व्याख्या सुनने का साथ साथ ही आपका चक्कर आ जाएगा इसमें ऐसा ऐसा तर्क विचार है जो वो आपको देखो तो आपको महाराज ये तो ठीक बोल रहा है ये तो ठीक ही बोल रहा है कि क्या गलत बोला ऐसा लगेगा इसलिए महाप्रभु बार बार, बार बोले हैं चैतन्य चरता में तो माया मायावाद भाष्यो सुनिले हाय सर्वनाश महाप्रभु बताया जब मायावाद भाष्यो को सुनो तो उसमें आपका सर्वनाश हो जाएगा सर्वनाश मतलब भक्तिहीन हो जाओगे मायावाद भाष्यो सुनिले हाय सर्वनाश और महाप्रभु जी ने बताए मायावादी किसी किसी सन्यासी को किसी को देखो तो महाप्रभु बताया कि शौचल कपरा का, का सहित नहाना है अब ये सब सुनने से वो लोग घबरा जाएगा झगड़ा हो जाएगा बात यह है महाप्रभु ने बताए जिसका अंदर में भक्ति बोल के कोई चीज़ नहीं है भगवान का ऊपर भगवान का चरण में अपराध करता है उसका दर्शन से बद्ध जीवों का चर्चा से उसका संग होने से उसका पतन हो जाता दर्शन भी बड़ा भारी मुश्किल उसके दर्शन से भक्ति भी नाश हो सकता है इसीलिए शौचल मनाई जो कापड़ है उसका साथ नहाना पड़ता है अब नहाने का मतलब आप सोचोगे नदी में जाके नहाए कि बाथरूम में जाके नहाए कैसा नहाना हर वक्त तो नदी में जाके नहाना कैसा संभव होता है तो इसलिए स्नान एक किस्म का नहीं होता है स्नान वायवीय स्नान है मंत्र स्नान है स्नान है हैं मंत्र स्नान है हैं है? धुली स्नान है बहुत सारे स्नान का विधान है ए मानव स्नान में विधान है अपवित्रवित्र अपवित्र व पवित्र वाह सर्वावस्था गिवा ज स्वरे तो पुंडली काक्षम सब अज्य बंदरम कभी कभी रास्ते में ऐसा भी हो जाता है उसी समय शुद्धिकरण का विधान है सूर्यों का ओर थोड़ा देखो जिसका किसी दर्शन हो गया दर्शन होना उचित नहीं तो अपना अंदर में तो माला तो चलता ही है हरिनाम तो चलता है उसको आपको शुद्धि बनाने के सूर्य जी अगर है सूर्य जी का ओर देखो देख के सूर्य भगवान को अनुभव और तो गुरुजी का चरण कमल आपको याद है तो गुरुजी का चरण कमल याद करो और भगवान का याददास का अंदर में पूरा है तो कहना ही क्या उसको कोई भी किसी भी हालत से उसको अपवित्र कर नहीं सकता जिसका अंदर में भगवत श्रुति बिल्कुल हर वक़्त रहता है भगवत श्रुति उसको अपवित्र करना किसी भी हालत से संभव है नहीं महाप्रभु जी उस टाइम में बताएं ये शंकराचार्य जी शंकर शिव श्रीपाद शंकराचार्य जो व्याख्या किए ये तो व्याख्या किए जो है तो मनमानी व्याख्या किया इसमें तो भक्ति का कोई लक्षण नहीं है और घुमा घुमा कर जो वास्तव एक एक श्लोक में जो वास्तव अर्थ निकालता है उसको छोड़ के गौणों लक्षणावित क्रिय हैं अर्थात विचार करके अलग सा विचार स्थापन किए ऐसा करते करते महाप्रभ बताए देखो ये जो बद्ध जीवों में चारों किस्म का दोष हमने बताए वो तो रहता है लेकिन शंकराचार्यों को अंदर में ये दोष नहीं हो सकता क्यों तो वो तो वैष्णवानम यथाशम्भ परमंग भागवत में है वैष्णवानम जथाशम्भ निम्नगा नाम जथा यथा गंगा देवान अच्युतो यथा वैष्णवानम यथाशंभु पुराना नाम तूदम भागवतम मैं गानम जथा गंगा जिसमें जितना पहाड़ी चट्टी से निकाल कर नदी बहती हुई आ रही है जितना नदी है उन लोगों में गंगा प्रधान निम्न गानम जथा पवित्र नदी निम्न गानम जथा गंगा देवानम अच्युतो जथा देवताओं में पर देवता देवताओं में पर देवता अच्युतो भगवान इसको छोड़ कोई नहीं है अच्युत कौन है भगवान श्री कृष्ण है अच्युत क्यों बोला गया जो अपना महिमा से कभी विच्युत नहीं होता उसका नाम अच्युत और वैष्णवों में शंभू के बराबरी कोई नहीं है और शास्त्रों का विचार करो जितना पुराण है जितना सब कुछ है उसमें श्रीमद्भागवत जी महापुराण छोड़ उसका ऊपर कोई है नहीं प्रश्न उठता है कि क्या हमारा जमुना नदी को तो बताया नहीं जमुना क्या श्रेष्ठ नहीं है तो इसका उत्तर ये है जमुना जमुना जी का साथ किसी का तुलना नहीं दिया जा जाता क्यों ये जलक ये जो जमुना जी है ये जो जमुना जी है ये जमुना जी इस जगत का कोई विषय नहीं है जमुना जी गोलोक का विषय है जो गुलोक का विषय है उसका साथ दुनिया का किसी का साथ तुलना नहीं किया जाता इसलिए यमुना को एक कम ये तुलना में लाया नहीं गया लाइन नहीं गया। और जो जमुना हुआ और ये भी प्रश्न उठता है महाराज शंकर भगवान को आप वैष्णवानंद यथासंभु कह दिया क्या वृंदावन का वो जो ब्रज ब्रजगोपी हैं और ब्रजवासी है, वो क्या भक्त नहीं है फिर वही बात आता है ये वृंदावन गोलोक ये जो वैकुंठ इस जगत का बारे में नहीं बोल ये तो अलग सा चीज़ है इसका साथ किसी का तुलना हो ही नहीं सकता ये अनपरला सो वैष्णवानंद यथाशंभु शंकर का बराबरी जगत में चौद भवन में कोई नहीं है तो इसीलिए शंकर भगवान का अंदर तो ब्रह्मो प्रमादा करना पड़ा ये तो हो ही नहीं सकता फिर भी भागवत में हम लोग कभी कभी देखेंगे जो शंकर भगवान तो अपना प्रभु कृष्ण का विरुद्ध में चला गया लड़ना शुरू कर दिया बनासुर का रखा के लिए इसका रखा के लिए बहुत सारे हम लोग देखे हैं इसमें भी ये धारणा होना नहीं चाहिए जो शंकर भगवान अज्ञा में चले हैं ये धारणा होने से उसका चरण में अपराध हो जाए इसमें ये धारणा होना चाहिए जो भक्तवशल इतना है शंकर जी इसमें क्या है प्रभु का महिमा स्थापन करने के लिए ऐसा लीला रचाए हमारा बिंदावन में एक कहावत है कहावत नहीं है ये शास्त्रों का ही वचन है शास्त्रों में बताया मुनिनाम च विभ्रम्मा मुनिनाम च विद्वा पंडित समाज में एक कथा है शास्त्रों का विचार बोले मुनिनाम च विभ्रम्मा अरे मुनि लोग भी गलती करता है ऐसा लिखा है लेकिन मुनि लोग गलती करता है ये अगर आप सोचो तो मुनियों का चरण में ऋषि मुनियों के चरण में आपका अपराध हो जाएगा ये विचार गुरुवर्ग ने हमको सिखाया हम लोगों को ये देखो ये जो मुनीर मुनि सब जो गलती करने का बहाना करता है ये हमारा शिक्षा इट इट इज अ माइल्ड स्टोन फोड़ास जैसे आप गाड़ी में चलते हो कितना किलोमीटर बाकी है वृंदावन जाने का या दिल्ली जाने का ये जो विचार करते हो ऐसा सोच लो तो अच्छा है जो हमारा भक्ति मर्ग में चले तो भक्ति मर्ग में चलने का समय में बहुत सारे मुसीबतें आते रहेंगे वो मुसीबतें आते रहेंगे ये मुसीबत आ गया तो मेरा भजन का पतन हो गया इसका पहले तो गुरु वैष्णव हमको सारे उदाहरण मिसाल देके शास्त्रों का प्रमाण देके पहले से सावधान कर दे तो उसी गर्त में उसी मुसीबत में आपको गिरना नहीं है पहले बता दे तो इसीलिए ये जो गुरु वैष्णव जी गुरु वैष्णवों ने जो हमको शिक्षा दिया उसमें ये बताया कि देखो ऋषि मुनियों ने गलती नहीं कर सकता लेकिन गलती करने का जो बहाना किया यही महाराज का आया तो वैशिष्ट्य मुनि का ऐसा हो गया चलो ऐसा सप्तनाश हो गया महाराज क्या करे ऐसा हैं और भागवत देखो में देखोगे जब दूसरा पुराण भी है जब नर नारायण भगवान है नरोनानंद भगवान नरोनानंद भगवान है ना कहाँ बुद्धिकाश्रम में अभी भी है विराजमान जगतवासी का मंगल के लिए तब कर रहा है नरो नारायण दो पर्वत के रूप में विराजमान है नरो पर्वत नौ नारायण दोनों भगवान ही है, स्वय हैं स्वयं तो नरो नारायण पर्वत जो है ये पर्वत नहीं है नवर नारायण तपस्या करता है उसमें जिसका भाग्य है नरो नारायण साक्षात प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं आज भी दर्शन देते हैं अगर उसका सौभाग्य है तो ये नर जी जब तपस्या करते हैं इंद्र जी का मन में बड़ा डर हो गया अरे महाराज मेरा स्वर्ग राज्य छीन ले ऐसा तपस्या तो उदाहर भी महाराज शांति नहीं है आज चर्चा होगा रात को तो इंद्र जी क्या किया बोले महाराज क्यों ना ऐसा करे तो उसको खुदा हमारा अफसर अफसर अफसर सब भेज कर उसका भजन को सत्यनाश कर दो तो महाराज उसको भेजा गया जितना सारे मैनका आदि सब कोई को भेजा गया लेकिन उर्वशी नहीं था उस समय में उर्वशी का उत्पत्ति नहीं हुआ मैनों का आदि अपसरा को भेजा गया और महाराज जाके धूम मचा के कीर्तन शुरू किया एकदम ऐसा कीर्तन और कामदेव जड़ जगत का जो कामदेव अपरागृत कामदेव ये है जड़ जगत का जो कामदेव ये ऐसा वातावरण सृष्टि किया उसमें काम का वर्धन हो जाए बताश बहने लगे और महाराज ऐसा हालत है कीर्तन करने लगे और वो जो अपसराए हैं वो कपड़ा उघार कर नित्य करने लगे ऐसा कि जिस को भी देखे महाराज मोहग्रस्त तो हो जाए उसी टाइम में क्या हुआ नर नारायण ऋषि जब ऐसा उधम मचा के कीर्तन करते नर नायण नर ऋषि तो कोई ऑर्डिनरी साधारण कोई नहीं है साक्षात भगवान नरनारायण तो उस टाइम में नरनारायण ऋषि क्या किया धीरे से अपना आँख को ऐसा करके खोला जब खोला उसका जो दृष्टि है दृष्टि का तेज है ये देख वो लोग डर गया अरे महाराज क्या करने आया हम लोग हैं इतना डर गया तो देखा कोई प्रभाव ही नहीं हुआ इतना मैनुका आदि सारे आए उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सका वो उसका दर्शन ऐसा है उसका दर्शन मतलब में जैसे जड़वत हो गया डर के मारे ऐसा हिलने लगे तो महाराज सारे पैर में पैर गए महाराज हमको क्या दोष है इंद्र जी ने भेजा है हम क्या करें उसको द... आज्ञा पालन करें दास दासी है उन्होंने भेजा तो आया महाराज हमारा अपराध क्षमा करो बोले मारा ये इंद्रो का तो बुद्धि खराब है इसका क्या दोष है चल जा और एक काम करो इंद्रो को और अपसरा चाहिए तो एक काम करो ये उरु से नारायण है ऋषि नारायण ऋषि क्या क्या अपना उरू से बहुत सारे अपसरा पैदा कर दिया वो अप्सरा जो है वो मैनो का फेनोका खाम दे तो मैनो का तो फीका पड़ जाता है वो हैरान हो गया अरे महाराज उरु से पैदा कर दिया इतना अफसरा जा ये सब लेके जा भोग की समान है लेके जा तो हैरान हो गया तो उर्वशी को लेके जब बोले वो तो डर के मारे सब भागे जैसे ऐसा भागे उधर जाके इंद्र के सामने सारी कहानी बदे बता दे इंद्रोजी सुना ये महाराज महाराज गलती किया है तो उर्वशी को लेके वो तेरा इधर स्वर्ग में रख ले तेरा स्वर्ग का शोभा बनेगा तो उर्वशी तब से उरु से पैदा हुआ उसका नाम उर्वशी हुआ तो ये ऊपर में ये सब चलता ही है तो ये जो साधु संतो है और भगवान जो नौर ऋषि ये तो तपस्या का बहाना करता है लीला करता है हम लोगों के लिए और वैशिष्ट मुनि ये भी कोई साधारण आदमी नहीं है ब्रह्मज्ञषि है और बहुत सारे ऐसा देखा गया वे सब ऋषि मुनियों का अंदर भी कभी कभी गलती आ जाता ये जो गलती आ जाता इसको ऐसा सिद्धांत करना है कि भजन राज्य में महाराज अक्सर विपद आते रहते हैं तो इसको तो आ गया तो महाराज यार क्या कोई उपाय तो नहीं है सपोज करो कि भजन में कोई आया उसका अंदर में उसका अंदर में जो स्टेबिलिटी है उसका सेटलमेंट नहीं हुआ माइंड का उन्होंने किसी हमारा बहुत कठोर शासन है लेकिन ये हम अभी छोड़ दिया सारे जिसको जो करना है हम कथा बोल देते हैं छोड़ दिया क्योंकि शत्रु मानता है मठ में इतना कड़ा शासन मेरा था कि आप पूछो मां कोई भी पुराना आदमी पूछ के देखना किसी भी विदेशी विदेशिनी या कोई भी माताजी जी का साथ कोई ब्रह्मचारी फजूल बात नहीं कर सकता विदाउट एनी एक्चुअल रीजन बात नहीं कर सकेगा माताजी लोग मेरा गुरु का शासन था माता तो प्यारा है उन लोगों का जो चरण बंदना करे वो तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे तो उन लोगों का व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि खामा खा ब्रह्मचारी संन्यासी को साथ बातें और संग ना हो जाए संग मतलब प्रीति विनिमय संग मतलब घटिया बात ना सोच पृथ्वी विनिमय संघ हो पृथ्वी विनिमय का द्वारा उसका बंधन हो जाता समझा मेरा बात प्रृति विनिमय जब हो जाए इट्स ए काइंड ऑफ बॉन्डेज ये बंधन ऐसा बंधन है भागवत का एक एक विचार सुनो तो हैरा पागल बन जाओगे इससे बढ़कर बंधन नहीं हो सकता भागवत में बताया गया योषित संघों के द्वारा जो बंधन होता है ये आपका अमानती पैसा आपका जायदाद जो कुछ है आपका विधवा आपका रूप यह भी इतना बड़ा बंधन नहीं होता जितना बड़ा बंधन इसमें योषित संघ में हो जाता योषित संघों का मतलब यह मत सोचो सिर्फ मैया लोगों के लिए बताया कि यह ब्रह्मचारी सन्यासी है जो जो है उसका लिए बताया मैया लोग मैया लोगों का तरफ से भी योषित पुरुष होता है योषित शब्दों का मतलब भोग का समान ये जो पुरुष लोग है ब्रह्मचारी सन्यासी बन के बैठे हुए हैं इन लोगों का प्रति उन लोगों का भाव होना चाहिए ये सब हमारा पिता का बराबर है और सन्यासी ब्रह्मचारी को ये भाव होना चाहिए सब हमारा बेटी ये सब हमारा माता है बस यही भाव होना चाहिए नहीं तो भजन में जितना भी मठ बनाओ हम सारे चिल्ला चिल्ला कर बहुत आचार्य भी हमारा पर गुस्सा हो जाते तुम लोग जिस तरीका में चल रहे हो इस तरीका से तुम दिखाओगे तो हमारा नाम पे कुत्ता पाल लोगे हो होगा नहीं कभी जब तक गुरु वैष्णव का आका नहीं पालन करोगे इन टोटो ऐसे करना है तो आपको भक्ति होगा नहीं तो भक्ति का नाम में आपका उल्टा कुछ हो जाएगा ऐसा ऐसा स्थिति सोसाइटी में हो जाएगा तो आप हैरान हो जाओ पहला बात तो ये यह मठ मे मठ लिए आपको किसी को चरण में तेल लगाना ही है अरे महाराज मठ में हमारा ये है फलाना है आप थोड़ा डोनेशन देगा डोनेशन देने वाला कुछ भी उल्टा करे तो आपको बोलने जाओ तो डोनेशन बंद हो जाएगा इसीलिए भक्ति मेनो ठाकुर जी ने बताए जब तक तुम उस स्थिति में न पहुंचे तब तब भक्ति मेनो ठाकुर ने उपदेश किया मठ मंदिर दलान ना करो प्रयास मठ मंदिर और बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये बनाने का कोशिश मत करो उसमें क्या होगा आपको दूसरे का चरण में तेल ना तेल लगाने का बारी आ जाएगा उपस्थित हो जाएगा निरपेक्ष नहीं हो पाओगे निरपेक्ष तो उन संतों के लिए संभव है जिन्होंने सब चीज का ऊपर जल के आंख कम अभी जल रहा है उसका कहना मानो तो ठीक है नहीं मानो तो जाओ चलो आपका हो गया तो इसमें क्या बात है मठ मंदिर बनाना प्रभुपात के लिए माना नहीं है मठ मंदिर बनाना किसी बद्धजीवों के लिए माना है क्यों मठ मंदिर दालान ना कर मठ मंदिर बनाने का कोशिश मत करो क्यों तुम तो बद्धजीव है तुम निरपेक्ष नहीं हो पाओगे जितना भी तुम्हारा भजन का प्रचेष है वो भी खराब हो जाएगा सकोगे नहीं लेकिन भागवत में भगवान श्री कृष्णो जो भक्ति का बारे में बोलना शुरू कर दिया उद्धव जी को उधर अगर विचार करो तो भगवान खुद बताएं मठ मंदिर दलान बलि नाग पर भक्तिवीन ठाकुर बताएं और वहां भगवान श्री कृष्ण जी बताएं कि मन मंदिर मेरा एकदम बड़ा मंदिर करो मेरा नाम पे मेरा नाम पे बड़ा बड़ा मंदिर करो ये भी साधारण आदमी के लिए नहीं बोला मठ मंदिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आदेश किया है लेकिन ऑर्डिनेरी आदमी साधारण आदमी के लिए निषेध है इसमें क्या है इस चक्कर में पड़ जाए भजन तो होगा नहीं इसी में झमेला में पड़ जाएगा सब महापुरुषों ने मठ मंदिर किए हैं इसलिए कि इसमें अपरा की साधु साधुसंग होते रहेगा पर में मैं माधव को सिम आज किस लिए किया है जितना सारे मठ जितना सारे बद्ध जीव जहाँ जहाँ हैं संकीर्तन होते रहेगा हरिकथा होते रहेगा तो उसमें क्या होगा सब वो सब जीव आएगा प्रसाद का बहाने से बुलाया जाएगा प्रसाद लेने आ जाओ महाराज निमंत्रण है तो आएगा ही जरूर तो उसमें प्रसाद भी दो उसका साथ साथ संत महात्मा का बाणी भी उतर रहे होते रहेगा इसमें उसको मंगल होगा लेकिन परम पूजवाद माधव को स्वयं बोलो या परम केशव महाराज बोलो मेरा गुरुजी तो बोला पट मंदिर करने का कोई दरकार नहीं चुपचाप बैठो वो करने जाओ उल्टा हो जाएगा गुरुजी बार बार बोलते थे लेकिन फिर भी बनाया जोर जबस्ती जो किसी ने सब पकड़ कर महाराज आपको करना चाहिए ना कि लोग उद्धार होगा कैसे तो इसमें जो बात है जो मठ मंदिर करना माना नहीं है मठ मंदिर करो लेकिन बुद्ध जीवों के लिए ये निषेध है ये करने जाए तो उल्टा हो जाए तो ये जो है हमारा कहना है प्रभपात जी बताए कि ये जो गौरी मठ है सारे जो मठ है मठ ये क्या है प्रभपात जी ने बताए ये गौरी हॉस्पिटल ये गौरी हॉस्पिटल है अगर मान लो कि हॉस्पिटल आपने बनाया उसमें कोई डॉक्टर नहीं है वैद्य नहीं है तो हॉस्पिटल किस काम का है मेरा बात में दुखी मत मनो आप आप लोगों का चरण पकड़ता हूं मैं हम चाहता है सुधार चाहता है हम चाहता है हमारा अंदर में कोई हिंसा नहीं है हमको ऑपरेशन करके देखो बहुत आदमी गुलगल से बहुत महाराज भी गलत शब्द है जब सिद्धांतों बोलते हैं जब हम हमारा हम जब हरिकथा में उस सिद्धांतों को बोला महाराज ऐसा तो सिद्धांत तो प्रोपात कभी नहीं बोला तो वो लोग गुस्सा हो जाता क्या करें हम तो इसमें प्रोपात जी ने बताए तो ये तो गौरी हॉस्पिटल है इसमें तरह तरह का बीमार आदमी आते रहेंगे ये बीमारी हटाने के लिए डॉक्टर का जरूरी है आप मठ खोल के रखे हो कोई डॉक्टर नहीं है तो आप मरो समझा मेरा बात दुखी मत मरना अन्यथा नहीं लेना मठ बना के रखे हो कोई वैद्य नहीं है कोई डॉक्टर नहीं तो हॉस्पिटल में आते हैं रोगी अपने आप मरते हैं कि कोई लड़की का पीछे भागते है कोई पैसा चोरी करता है कुछ कर, कर कुछ करे कोई प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहा है कुछ भी हो रहा है ये लोग मेरा सामने मीटिंग लेके बैठेगा नहीं मेरे को छाट के अलग कर दे क्यों जाने वो मीटिंग में बैठेगा तो ये सब बोलेगा और वो लोगों का तो ये सब चाहिए नहीं सब मेरा गुरुजी मेरे को पूरा सोसाइटी का मेंबर बनाए उसको ए इसको मनाओ तो हम छ महीना रहा तो देखा महाराज ये तो खेलकूद है हमने रिजिग्नेशन दे दी वह जा तो लोग जो करना है महीना छो महीना में एक दो सीटिंग देखा ये तो मजाक कर रहा है इसका उद्देश्य और है रेजिग्नेशन भेजा जो करना है कर तो ऐसा करके देखो हो, तो भोपाल जी बोले जो तमाम मरी आए उसमें कोई डॉक्टर नहीं तो जो हालत अभी है ये हालत अन्यथा नहीं लेना ये हालत अभी हो गया जब तक तो डॉक्टर नहीं होगा हम लोगों का इच्छा है हमारा प्रवचन कोई पैसा लूटने के लिए नहीं हमारा प्रवचन कोई अपना प्रतिष्ठा के लिए नहीं हमारा प्रवचन हरिकाथा इसलिए है गुरु विष्णु का गुलामी हमने ये पहले भी जो एक महीना पहले आया था वो भी चिल्ला चिल्ला कर ये बात बोला हमारा हरिकथा गुरु विष्णु का गुलामी हमारा इच्छा है आप लोगों में धीरे धीरे हरिकथा सुनते सुनते डॉक्टर बन जाओ ताकि आप भी दूसरे का ट्रीटमेंट कर सको अपना भी बीमारी आपको समझ में आए और दूसरे का भी बीमारी आपका समझ में आए और एक उदाहरण हम अभी आए वृंदावन से उधर नारायण नाथ के जितना सारे विदेशी भक्त तो हैं उन लोगों में इतना सुंदर आर्गूमेंट दिया वो लोग तो हंसना शुरू कर दिए हम देखो बात ये है सपोज करो एक कमरा में एक एक जगह आप पहुंचे हो वहां कोई व्यक्ति नहीं है ज्यादा बहुत दूर जाना पड़ता है उस कमरे में एक घर में आप दोनों विरासते हो एक व्यक्ति का कॉलेरा हो गया एक व्यक्ति का मलेरा हो गया दो ही दो ही आदमी है दो दोस्त हैं एक का मलेरिया हो गया एक का कलेरा हो गया वो कलेरा हो गया वो जिसको कोलेरा हो गया वो बीच बीच में सर वो तो अपनी ही हालत खराब है आपने कभी कभी विस्तारा से उठकर कर देखते हमारा दोस्त का हालत ऐसा है वो क्या करे धीरे धीरे उठ उसका इलाज करना चेष्टा किया तो उसमें क्या हुआ ये कॉलेरा तो कॉन्टीजियस डिजीज जिसका तो स्पर्श हो जाए हो जाएगा तो ये कलेरा बीमारी उसको ठीक करने गया तो उसको भी उसका तो मलेरिया था अभी मलेरिया के साथ कलेरा हो गया और यहाँ जो कॉलेरा बीमारी है इसको भी वो बीच बीच में उठकर चलो थोड़ा ठीक है उसको ठीक करने गया उसका अंदर कलेरा हो गया इसी स्थिति है आपका सोसाइटी का वर्तमान अवस्था मैंने इसका मलेरिया है ठीक है दवा करो तो मलेरिया ठीक हो सकता है तो उसके साथ कैसे आ गया? और कॉलेरिया हो गया उसका कलेरा के साथ मलेरिया हो गया ऐसा स्थिति है वर्तमान अवस्था ये स्थिति को संभालने के लिए बड़ा पावरफुल गुरु वैष्णव का जरूरी है हमको दिखावा कोई साधु संतों नहीं चाहिए जो कोई मुखस्त किया और थोड़ा रामायण सुना दिया ये सुना दिया हमको ये सब बात का जरूरी है आई नीड रियलाइज सोल्ड आज इसी जगह विश्राम दे कथा को फिर रात को चर्चा होगा जितना आदमी ध्यान से सुनेगा आ सोते रहेगा तो सोते रहेगा और क्या होगा बांचा कलपतर से कृपा सिंधु बच्चो पतिता पावन भो वैष्णव अभ्यो नमो नमो